टॉक लगन मुहूर्त झूठ सब नंबर एट पहला प्रश्न आहार शुद्ध सत्व शुद्धि सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति स्मृति लाभे सर्व सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्ष आहार की शुद्धि होने पर सत्व की शुद्धि होती है सत्व की शुद्धि होने पर ध्रुव स्मृति की प्राप्ति होती है और स्मृति की प्राप्ति से समस्त ग्रंथियां खुल जाती है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 जिनसे हम बाहर के जगत को भीतर आमंत्रित करते प्रत्येक इंद्री का आहार है 80 प्रतिशत आहार तो हम आंख से लेते 20 प्रतिशत शेष चार इंद्रियों से इसमें जो हम जिभ्या से लेते हैं भोजन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 घास से ही बन रहा है दूध शुद्ध हो गया और घास मैंने कहा अगर तुम समझदार हो तो गौ को कष्ट क्यों देना घास खाओ सीधा दूध पैदा करो इतना लंबा रास्ता क्यों लेना और गौ को कष्ट दे रहे हो उससे काम ले रहे हो और उसको गौ माता भी कहते हो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 फिर तो जब मैंने पूरी जानकारी की कि उनका हिसाब किताब तो बहुत जालसाजी का था हिसाब किताब यूं था कि कोई स्त्री नहाए और गीले वस्त्र पहने ही गऊ का दूध लगाए तब वो दूध पीते थे शुद्ध सर्दी के दिन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 कल्पनाएं पुराण कथाएं है, किंवदंतियां हैं लेकिन कोई शक नहीं करता सिकंदर पर कोई शक नहीं करता नादिर शाह पर चंगेज खान पर तैमूरलंग पर हथियारों पर कोई शक नहीं जीसस पर शक है जुदास पर कोई शक नहीं राम पर तुम्हें शायद शक हो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 न तुम्हें से बचाते न ये चोरी करता न तुम्हें से बचाते न ये हत्या करता तुम्हारे बचाने नहीं तो सारी चीज के लिए शुरुआत करवा दी बीज बो दिए तुम ही बीज बोने वाले हो फसल में तुमको भी हिस्सा बांटना पड़ेगा इसलिए सावधान तेरा पंथ कहता है कि चुपचाप अपने रास्ते पे चलते चले जाना वो लाख चिल्ला पानी पानी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 तुम्हें कुछ भी पता नहीं मैंने सुना है एडिशन अमेरिका का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक या चाहो तो कहो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक क्योंकि उसने एक हजार आविष्कार किए एक आदमी ने इतने आविष्कार कभी नहीं किए मगर बहुत भुलक्कर से भुलक्कर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 छांदोग पे बोलते बोलते तुम देखोगे तो खतरा हुआ जा रहा जल्दी से तुम अपनी ढाल संभालोगे सोचा होगी तुम सब सो जाओ और मैं पुकार दूं सत्यानंद तो कोई नहीं सुनेगा लेकिन सत्यानंद कहेगा कि भाई कौन नींद खराब करने आ गए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 और मैं आपको जानता हूं कि आप बिना टिकट नहीं चलेंगे टिकट होगा जरूर होगा एडिशन ने कहा कि चुप टिकट की कौन चिंता कर रहा है अरे सवाल यह है कि मुझे जाना कहां है बिना टिकट के यह पता कैसे चलेगा तू बताएगा कौन बताएगा आप मुझे अब मैं झंझट में पड़ा तू भी खोज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 घूघर्ष बचते उस दिन ढोल पर थाप पड़ पड़ती उस दिन जीवन में पहली बार पता चलता है कि कितना बड़ा अहोभाग्य एक श्वास लेना भी सत्व ध्रुवाय स्मृति आत्म आत्मस्मरण का नाम स्मृति इस इसी समा सम्यक स्मृति को मध्ययुग के संतों ने कबीर ने नानक ने दादू ने रैदास ने फरीद ने सुरति कहा है सुरति सम्मा का ही रूप है लोक भाषा में और भी प्यारा हो गया सम्यक स्मृति थोड़ा कठिन सुरति सीधा साफ हो गया लेकिन स्वरती के नाम से बड़ा धोखा चल रहा है खासकर पंजाब में क्योंकि पंजाब में नानक ने सूरती की दुदुम्बी बजा दी और नानक के पास जो आए वो भीख के लौटे अमृत से भीख के लौटे लेकिन सदा होना है यह नानक ने लोगों को स्वरती दी अर्थात स्मृति दी अपनी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 कि नमोकार मंत्र पढ़ो कि जपजी पढ़ो लेकिन शब्दों को दोहराने से मंत्रों को दोहराने से केवल आत्मसम्मोहन पैदा होता है सुरती पैदा नहीं होती वस्तुता उल्टी ही बात होती है विस्मृति पैदा होती है, सुरती पैदा नहीं होती अपना स्मरण क्या खाक आएगा शब्दों से अपना स्मरण तो निश्द में आता है सुरति निशब्द योग कहो तो समझ में आए सुरति शब्द योग शब्द तो ढांक लेता है शब्द ही तो उपद्रो है शब्द ही तो हमारा मन है सारे शब्दों से मुक्त होना है ताकि निस्तब्धता छा जाए ताकि मौन उतरा है ताकि भीतर सन्नाटा हो उसी सन्नाटे में अपनी स्मृति आएगी जब कुछ भी ना बचेगा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 कि जोग लिखा महाशुभ स्थाने और सब जने राजी खुशी हैं और आगे हाल यह है और चलते जाओ तो भी उसका वो परिणाम नहीं होता और इसलिए जो समझदार है वो लंबी चिट्ठी लिखने के बाद क्या लिखते हैं?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 मैंने सुना है दो व्यापारी फलीभाई पहचानते होंगे उनको वहीं शेयर बाजार बंबई के आदमी थे दोनों बोरी बंदर पर मिले एक ने दूसरे से पूछा कि भाई कहा जा रहे उसने कहा कहीं नहीं ये दादर तक जा रहा हूं दूसरे ने कहा किसी और को बुद्धू बनाना मुझे पक्का पता है कि तू दादर ही जा रहा है देखते हो मजा उसने कहा मुझे पक्का पता है कि तू दादर ही जा रहा तू किसी और को बुद्धू बनाना क्योंकि जाएगा कहीं वो बताएगा कहीं वो मुझे मालूम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 प्रथमाओ स्वर्ण पदक जीतो कुछ ना कुछ दुनिया के सामने अपने अहंकार को घोषणा देनी इससे ग्रंथियां पैदा होती गांठें पैदा होती महत्वाकांक्षा तो ग्रंथियां लाती और महत्वाकांक्षा तो हीनता पैदा करवाती कि अभी मैं कुछ भी नहीं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 ये पहला मौका था कि कोई नोबल प्राइज लेने से इंकार कर दे नोबल प्राइज के लिए तो लोग मरे जाते हजार कोशिश करते हैं सिफारशें करवाते हैं चेष्टाएं करते हैं क्या नहीं करते आदमी और इस नोबल प्राइज को इनकार कर दिया मिलने से भी बड़ी खबरें छपी कि यह इतिहास की पहली घटना इतना बड़ा पुरस्कार कोई बीस लाख रुपये मिलते और सारे जगत में सम्मान ऐसा कोई पुरस्कार नहीं और बनट ने इंकार कर दिया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 रुपए की तो कीमत ही गिरती चली गई रुपए का तो कोई मूल्य ही नहीं रहा मंगे को भी तुम रुपया दो तो वो धन्यवाद नहीं देता उल्टे उसको देखता है कि असली है कि नकली मतलब तुम पे एहसान कर रहा है स्वीकार करके अखबार में खबरें छपी बहुत खबरें छपी और फिर पता चला फेबियन सोसाइटी जो थी वो जाज बनेट सही की बनाई हुई एक छोटी सी समिति थी जिसमें वही अध्यक्ष थे और वही सदस्य थे एकमात्र और कोई भी नहीं फिर तो बहुत सोर गोल मचा कि ये तो हद हो गई ये तो बेईमानी हो गई यूं पंद्रह दिन तक उस आदमी ने सारी दुनिया को उलझाया रखा और सोनमिदन उसने घोषणा कर दी कि इसमें क्या संकोच की बात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 उस परम पद और परम धन का नाम ही मोक्ष स्मृतिलावे सर्व ग्रंथी नाम विप्रो मोक्षा उसका सभी ग्रंथियों से मोक्ष हो जाता मुक्ति हो जाती सारी ग्रंथियां टूट टूटके गिर जाती हैं जैसे जंजीरें टूट टूटकर गिर गई हों किसी कैदी की इस सूत्र को बहुत सावधानीपूर्वक समझना आहार अर्थात जो बाहर से भीतर आता स्मृति अर्थात आत्म आत्मस्मृति ग्रंथियां अर्थात वे सब आकांक्षाएं जो तुम्हें बांधे हुए वासनाएं जो तुम्हें बांधे हुए गांठे जिनमें तुम उलझ गए हो जैसे मछली जाल में फंसी हो तड़फती हो जिसकी सारी ग्रंथियां टूट जाती उसका मोक्ष है, उसका, उसका ही मोक्ष है। दूसरा प्रश्न आपने सुझाव दिया था इसलिए डोंगरे का बालाम मृत तो पी लिया परंतु तो उसमें भी झंझट हो गई अब डोंगरे महाराज से पीछा नहीं छूट रहा शिष्य तो आपका हूं और वचन उनके चोट कर जाते अभी हाल ही में उन्होंने कुछ क्रांतिकारी वचन कहे जैसे पहला किसी मनुष्य का भरोसा ना करो ईश्वर का भरोसा मत छोड़ो दूसरा गरीबी पाप नहीं है गरीबों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करो तीसरा जब जन्म होता है तब मृत्यु का स्थान कारण तथा समय तय हो जाता है परंतु यदि अति से भक्ति हो जाए तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है चौथा जगत के साथ बैर ना करो परंतु जगत बहुत प्रेम करने योग्य भी नहीं क्या अब भी डोंगरे का बलामृत पीना जारी रखूं क्योंकि डर है कि उसे पीते पीते शक्ति और भक्ति मिलना तो दूर कहीं मती ही तिरोहित ना हो जाए संकट में हूं भगवान कृपया मार्गदर्शन दे सत्य वेदांत डोंगरे का बालामृत पीने का इसलिए तो सुझाव दिया था कि थोड़ी झंझट हो झंझट हो तो झंझट से छूटने का उपाय खोजा जा सकता है झंझट तो है प्रकट नहीं होती डोंगरे के बालामृत ने प्रकट करती बीमारी तो थी डोंगरे के बालामृत ने छिपी बीमारी को अभिव्यक्त कर दिया अच्छा हुआ झंझट साफ हुई साफ हुई तो अब तोड़ी भी जा सकती है बाजार का यह हाल है कि ग्राहक पीला और दुकानदार लाल है दूध वाला कहता है दूध में पानी क्यों है गाय से पूछो गाय कहेगी पानी पी रही हूं तो पानी ही तो दूंगी दूध वाला मेरे प्राण ले रहा है मैं तुम्हारे लूंगी कोयले वाला कहता है कोयले की दलाली में हाथ काले कर रहे हैं बर्तन खाली ही सही हमारी बदौलत चूल्हे तो जल रहे हैं। कपड़े वाला कहता है जिस भाव में आया है उस भाव में कैसे दे आपको 100% आदमी बनाने का आपसे 50% भी ना ले धोबी कहता है राम ने धोबी के कहने पर सीता को छोड़ दिया आप एक कमीज भी नहीं छोड़ सकते सौ रुपल्ली की कमीज भट्टी खा गई तो आप तिल रहे हैं इस देश में लोग ईमान को भट्टी में झोंक कर सारे देश को खा रहे हैं दर्जी कहता है क्या कहा पेट पर टाइट है आंखें मत निकालिए दर्जी का दोस्त देखने की बजाय पेट को संभालिए जैसा बना है ले जाइए कुर्ते को पेट के लायक नहीं पेट को कुर्ते के लायक बनाइए डॉक्टर कहता है आपके पास जैसा भी है ब्रेन तो है इस देश में लोग बिना ब्रेन के कमाल कर रहे हैं कुर्सी को खाट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं पान वाला कहता है हमारी दुकान के पान की पीक जनपद की छाती से लेकर राजपथ की पीठ पर मिल जाएगी पान खाकर तो देखिए आत्मा खिल जाएगी अनाज वाला कहता है आप खरीदते हैं और हम बेचते हैं एक दूसरे को रोज देखते हैं एक तीसरा और है बड़े बाप का बेटा जो दिखाई नहीं देता मगर संसार को तार रहा है हम तो केवल डंडी मारते वो डंडा मार रहा है बुकसेलर कहता है क्या मांगा प्रेमचंद का गोदान ये नाम तो पहली बार सुना है आपने भी कौन सा उपन्यास सुना है हम तो प्रेम कथाएं बेच बेच कर बूढ़ों को जवान कर रहे हैं मामूली दुकानदार हैं मगर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर रहे हैं चोर कहता है मुनाफा खोर मुनाफा खा रहे और हम उनकी तिजोरी तोड़कर अधिकार और कर्तव्य की एक साथ निभा रहे किसी तिजोरी में झांक कर देखिए आत्मा हिल जाएगी किसी न किसी कोने में पड़ी लोकतंत्र की लाश मिल जाएगी भिखारी कहता दाता पांच पैसे में तो जहर भी नहीं आता जो आपका नाम लेकर खा ले और ऐसे समाजवाद से छुट्टी पा इस सरकार ने तीस वर्ष में इतने भिखारी पैदा किए हैं कि स्वयं सरकार को गिनने में चालीस वर्ष लग जाएंगे सत्य वेदांत उलझने तो बहुत हैं डोंगरे का बालामृत पियोगे तो ये सब प्रकट होकर सामने आएंगी ये सब प्रगट होनी शुरू हो गई होंगी तभी तो डोंगरे महाराज से पीछा नहीं छूट रहा है और उनके वचन चोट करेंगे वचन ही कीमती है क्या गजब की बातें कहीं पहला किसी मनुष्य का भरोसा ना करो और डोंगरे महाराज कौन पशु हैं, पक्षी हैं गधे हैं घोड़े हैं ऊंट हैं, हाथी हैं, क्या हैं? किसी मनुष्य का भरोसा ना करो यही तो बात गड़बड़ हो गई अब आगे बढ़ने की जगह ही कहां रही और वे समझा रहे हैं कि ईश्वर का भरोसा मत छोड़ो आदमी समझा रहा है कि ईश्वर का भरोसा मत छोड़ और आदमी का भरोसा करना मत अब देखा कैसी गांठ लगाई लाख खोलो तो ना खोले जितनी खोलो उतनी और मजबूत होती चली जाए इधर से खोलो तो उधर से गड़बड़ हो उधर से खोलो इधर से गड़बड़ हो जाए अगर उनका भरोसा करो तो आदमी पे भरोसा हो गया वचन भंग हुआ अगर उनका भरोसा ना करो तो ईश्वर पर भरोसा नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर की बातें आदमी ही तो कर रहे हैं किसी मनुष्य का भरोसा ना करो और यही लोग कहते हैं कि कण कण में परमात्मा विराजमान है और मनुष्य में कौन विराजमान है कण में विराजमान है सिर्फ मनुष्य को छोड़कर मैं तुमसे कहता हूं सवाल इसका नहीं कि तुम किस पे भरोसा करते हो सवाल भरोसा करने का मैं तो कहता हूं बेईमान से बेईमान का भी भरोसा करो धोखेबाज से धोखेबाज का भी भरोसा करो अरे क्या ले जाएगा समझो जे भी काट लेगा कि कुछ पैसे चोरा लेगा तो क्या खो जाएगा तुम्हारा उसका ही कुछ खोएगा चार पैसे में वो अपनी आत्मा खो देगा और तुम्हारा क्या जाएगा हां तुमने भरोसा खोया तो तुम्हारी आत्मा भी गई चार पैसे के लिए भरोसा मत खो ना चार पैसे खो जाए तो खो जाए भरोसा मत खो ना मैं इंदौर से खंडवा आया और आगे मुझे जाना था खंडवा स्टेशन पर गाड़ी कोई घंटे भर रुकती एक भिकमंगा आया फर्स्ट क्लास के डब्बे में मैं अकेला था खिड़की के पास बैठा था उसने का कुछ मिल जाए मैंने उसे एक रुपया दिया सोचा होगा उसने क्या आदमी बड़ा बोला भाला है और गाड़ी घंटे पर रुकनी सो वो अपने पर संवरण न रख पाया होगा वो आदमी थोड़ी देर बाद फिर आया आपकी बात टोपी लगा के आया उसने फिर मुझसे मांगा मैंने फिर उसे एक रुपया दिया उसने मुझे बड़े गौर से देखा कि हद हो गई क्या मेरी टोपी धोखा दे गई दूसरी दफा कोट पहन के आया फिर मुझसे मांगा फिर मैंने उसे एक रुपया दिया अब तो वो थोड़ी देर खड़ा रहा विचार करता रहा कि आदमी पागल तो नहीं टोपी और कोट क्या इतना धोखा दे तीसरी बार फिर आया अब की बार हाथ में सिर्फ एक छड़ी लेके आया उसने फिर मांगा मैंने फिर उसे एक रुपया दिया उसने मुझसे कहा कि भाई साहब क्या आपसे एक बात पूछूं तो पूछो उसने मुझे ये पूछना है कि क्या आप चार दफे में भी नहीं पहचान पाए कि मैं वही हूं मैंने कहा यही मैं सोच रहा हूं कि तू भी चार दफे में नहीं पहचान पाया है कि मैं भी वही हूं और ना तो मैंने टोपी पहनी न कोट बदला छड़ी उठाई मैं भी चकित था यही मैं सोच रहा था कि मुझे से मांगता है आके ये पहचान नहीं पा रहा बेचारा ये सोचता फिर कोई दूसरा आदमी फिर कोई दूसरा आदमी वो मेरी बात से खुश हुआ मैंने कहा भीतरा बैठ घंटे भर गाड़ी रुकनी है तू बार बार आए जाए क्या तकलीफ हर पांच दस मिनट में मैं एक रुपया तुझे देता जाऊंगा तू यहीं बैठ वो थोड़ा डरा हर मिन का तू आ जा भीतर डर मत उसने कहा कि नहीं नहीं मैं बाहर ही ठीक हूं तू बिल्कुल भय मत कर तू भीतर आजा, शांति से बैठ मगर वो भीतर ना आए मैंने कहा मैं तुझे एक एक रुपया दूंगा धीरे धीरे बैठ तो तू मुझे भी कोई आंख के अंदर गांठ के पूरे दे गए हैं तो तू भी ले जा क्या फर्क पड़ता ना मैं कुछ लेके आया ना तू कुछ लेके आया ना अपना कुछ है ना तेरा कुछ है खेल है इधर से उधर और रुपए का तो काम ही है चलन इसलिए अंग्रेजी में उसको करेंसी कहते करेंसी मतलब जो चलती रहे तेरा बहुत मन भर जाए तो लौटा देना जैसी तेरी मर्जी इतना मैंने कहा कि लौटा देना कि वो तो चली दिया वहां से अरे मैंने कहा जाता कहा कम से कम एक रुपया तो लेता जाओ उसने कहा कि मुझे नहीं लेना जी आप आदमी हैं कि पागल है क्या बात उल्टी सीधी बातें कर रहे तो नहीं आया फिर तो मुझे उतरक उसे खोजने जाना पड़ा गया मैं उतर के। बैठा था दीवार के बाद मुझे देख के एकदम से खड़ा हो गया और कहा कि मुझे नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल लेने नहीं बहुत हो गया आज के लिए काफी मैंने कहा मैं तो यूं ही बातचीत करने चला आया और तेरा मन होगा तो दे देंगे एक आध रुपये और नहीं बाबा आप मुझे माफ करो आप क्यों मेरा पीछे पड़े हो वो मुझसे कहने लगा मैं क्यों उसके पीछे पड़ा सत्य वेदांत क्या गजब की बात डोंगरे महाराज ने कही किसी मनुष्य का भरोसा ना करो। असल में भरोसा मूल्यवान है ना तो भरोसा मनुष्य का होता है ना ईश्वर का होता है अगर तुम मुझसे पूछो तो आस्तिक में उसको नहीं कहता जो ईश्वर का भरोसा करता है आस्तिक में उसको कहता हूं जो भरोसा करता है ईश्वर से क्या लेना देना भरोसे में आस्तिकता है और अगर आदमी पर ही भरोसा ना किया तो फिर भरोसे का पाठ कहां सीखोगे आदमी पे भरोसा करोगे तो ही ईश्वर पर किसी दिन भरोसा कर पाओगे आदमी पर भरोसा करने में अड़चन है यह बात जरूर सच है क्योंकि जिस पे भरोसा करोगे वो धोखा देगा मुल्ला नसरुद्दीन पर मुकदमा चला उसने गांव के एक सीधे सादे आदमी के भरोसे का दुरुपयोग किया था मजिस्ट्रेट ने कहा कि नसरुद्दीन ये सीधा सादा आदमी भोला भाला आदमी गांव भर इसको जानता है तुम्हें धोखा देने को यही आदमी मिला तुम्हें शर्म ना आई न का मालिक अब मैं और किसको धोखा दू यही एक आदमी जो धोखा खा सकता है और तो गांव में बड़े पहुंचे हुए लफंगे वो तो मुझी को धोखा दे रहे हैं। यही एक है बेचारा भोला भाला जिसको मैं भी धोखा दे सकता हूं और जो जिसको दे सकता है मालिक उसी को तो देगा अभी जिसको दे ही नहीं सकते उसको देके क्या झंझट में पड़ना है बात तो उसने पति की कही कि जो जिसको दे सकता है उसी को देगा आदमी पे तो भरोसा करने में खतरा तो है क्योंकि भरोसा करोगा तो कोई लूटेगा कोई झपटेगा कोई छीनेगा मगर वही तो मौका है वही चुनौती अगर फिर भी तुमने भरोसा किया फिर भी शब्द पर ख्याल रखना क्योंकि अगर कोई आदमी तुम्हारे अनुकूल हो और तुम भरोसा करो तो उस भरोसे की क्या कीमत दो कौड़ी का है कोई आदमी तुम्हें धोखा दिए जाए फिर भी तुम भरोसा करो तो भरोसे में कुछ बल है आत्मा है कितना ही धोखा दे और तुम्हारा भरोसा ना टूटे तो तुम्हारा भरोसा अडिग है तब तुमने एक ऐसे भरोसे को पा लिया जिससे कोई भी हिला ना सकेगा ऐसा भरोसा ही ईश्वर को जान पाता है डोंगरे महाराज को कुछ भी पता नहीं ना आदमी से कोई पहचान ना ईश्वर से कोई पहचान और दूसरी बात उन्होंने कही गरीबी पाप नहीं गरीबों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करो मैं इस बात से राजी हूं लेकिन किसी और अर्थ में सदियों से यह कहा गया है कि गरीबी पाप का फल है तुमने पिछले जन्मों में जो पाप किए थे उसका फल भोग रहे हो वही तुम्हारी गरीबी है। गरीबी पाप नहीं है गरीबी पाप का फल है और अगर इस गरीबी को तुम आनंदपूर्वक निभा लोगे संतोषपूर्वक निभालोगे तो अगले जन्म में अमीर हो जाओगे इसलिए गरीबी को मिटाना नहीं है और उसका स्वाभाविक परिणाम होता है कि गरीबों का सम्मानपूर्वक व्यवहार करो यह हम कर रहे हैं सदियों से और इसलिए जितना देश हमारा गरीब है दुनिया में कोई इतना गरीब नहीं गरीबों का सम्मान कर रहे हैं गरीबी को साधनामान रहे मैं तुमसे कहता हूं गरीबी व्यक्ति का पाप नहीं कोई कसूर नहीं है व्यक्ति का और मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि यह सिद्धांत कि गरीबी पिछले जन्मों के पाप का फल है एकदम गलत है पिछले जन्मों से इसका कुछ लेना देना नहीं हिसाब किताब तत्काल हो जाते हैं जन्मों तक नहीं ठहरते अभी आग में हाथ डालोगे तो अभी जलोगे अगले जन्म में नहीं जलोगे जगत में नियम नगद उधार नहीं लेकिन यह तरकीब तुम्हें समझाई गई और इस तरकीब के कारण एक सांत्वना पैदा हो गई चंद्रोज और मेरी जान चंद्रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज जुल्म की इच्छाओं में दम लेने पे मजबूर हैं हम और कुछ देर सितम सहलें तड़प लें रोलें अपने अजदाद की मीरात से माजूर हैं हम जिसम पर कैद है जज्बात पे, पे जंजीरे हैं जिसम पर कैद है जज्बा पे जंजीरे हैं फिक्र महबूस पे गुलजार पे ताबीरें हैं पर अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं और जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबाह है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े एक जरा सब्र की फरियाद के दिन थोड़े अरसाए दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है तो यूं ही तो नहीं रहना है अजनबी हाथों का बेनाम सितम आज सहना है हमेशा तो नहीं सहना है ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द अपनी दोरोजा जवानी की शिकस्तों का शुमार चांदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर्द दिल की बेसूत तड़प जिसम की मासूम पुकार चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज हम ऐसा अपने को समझाते रहे थोड़े दिन की बात है और थोड़े दिन की एक जन्म और फिर सब ठीक हो जाएगा ये धोखे तोड़ देने के अब समय है कि हमें इन्हें तोड़ दे और उन्होंने कहा कि जन्म के साथ सब तय हो जाता है बिल्कुल व्यर्थ बकवास है और उन्होंने कहा जगत के साथ बैर ना करो परंतु जगत प्रेम के योग्य स्थान भी नहीं दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकेंगी एक ही बात हो सकती अगर प्रेम का स्थान नहीं तो बैर हो गया अगर प्रेम का स्थान है तो बैर नहीं हो सकता है आज इतना